श्री श्री श्रीरामकृष्णकथामृत उपक्रमणि प्रभो श्रीरामकृष्णस चरितामृत श्रीरामकृष्णस जन्म पिता चुदीराम माता चंद्रमणि पाठशाला रघुवीरसुस पुराणश्रवणच अद्भुत ज्योतिर्दर्शन कलिकतागमनम तथा दक्षिणेशरकामंदर अद्भुतमीस्वीयूपदर्शन श्री प्रभु उन्मादवत्त काली संगतापुरीस्ता श्री प्रभो वेदातश्रवण तंत्रो तथा पुराणोक्त साधन श्री प्रभो जगन्मात्रालापीर्थदर्शन श्री प्रभो अतरंगा श्री प्रभु, प्रभु, प्रभु, प्रभु भक्तगण श्री प्रभुस्था ब्राह्मिस्टीय महम्मदीयादर्मसम श्री प्रभो स्त्री भक्त भक्तवारीरामकृष्ण हुमंडला पाति कामुकुर ग्रा कचि सब्राह्मण से गृह फालगुन से शुक्ल्वितयाथौ जन्मजग्राह कामार पुकुर जहाना आराम कामरपुकुर ग्रामों जहानाबाद आरामबागत चतुक्रोसपश्चिमत वर्धम्श्चिणतः प्रभो जन्म भेदोस्ति, जन्मदिन मतभेदस्तिकाचार्यकृता जन्मपत्रि जन्मपत्रि प्रभो पीडा सर्मता सड़ सततम कार्तिक दिवसे। सततम तत्र षशीतुतरद्वादशाब नवसप्तुतर अठादश्रृष्टवर्षे तमद लिखित अस्टाश्धाबागुन मसय दसमो दिवस बुधवासर है शुक्लावती पूर्वभाद्रपद नक्षत्र गणना क्षेत्रनाथभद शतमें एक चतपंचाशद सततमे सकापदे से दसमो दिवसो बुधवासर शुक्ला पूर्वभाद्रपद नक्षत्र उन सदुत्तर सदुत्तर सततम सततम। बंगापदे सर्वचत्शदुरद्वादशाबिशदुतरअश से फेब्रुआरिमासों दिवस लग्ने रविचंद्रबुद्ध कुंभराशि बृहस्पतिशुक्रगहेतो संप्रदाय प्रभुर्भव्य नारायणज्योतिर्भूषण से नूतना जन्मपत्रिठता एकणनासारिशदुतर शम बंगादागुन मस से षोदिवस बुधवासर षुतरदत ख्रीष्टवर्ष से फेब्रुवरी मसल से सतो दिवस रात्रे तुए शुक्ला शिग्र योग नक्षत्र कवलमकाचार्यलिखि फागुन फाल्गुनस्य दशमो दिनाको नानूप्य भजते इती गणना श्री प्रभु मानवशरीपंचाश्दाश्दर्षाण आसी श्री प्रभो पिता प्रयात छुतिरामचटोपाध्याय अतिष्ठावान्म भक्त आसी माता मगता चंद्रमणीदेवी आर्जव सेया प्रतिमूर्तिरासी पूर्व तेरेनामक्रा निवास आसी कामकुरत साधक्रोशदूरी का त्राम्य भूस्वामीन पक्षम आश्रि व्यवहारे क्षुतिराण साक्षिव न स्वीकृत अथ परिजन कामार सह एत्य निवसत। प्रभो श्रीरामकृष्णस बाल्यना गदाधर पाठशालापो गृह स्थित रघुवीर विग्रहसेवाको स्वयं पुष्प चिंता आनीय नृत्यपूजा सचरत पाठशालां शुभंक व्यामोहक प्रत्यत स्वयं गान गाशत अतिशय सुक अभिन्य प्राय अंशीता गात पारयती स्म आशव सदानंद पल्यां आबालकल सर्व तस्ह्यत अस अह्यं गृहपालाहाँ त्र अतिथिशाला सर्वदा यतिनाम गता सर्वदाती गतात आसी ग्रसिना संगम तथा तरीचा आचार कथक पुराणे स पाठ्यमने निविष्टचेता समस्तम अश्रौीत अन प्रकार महाभारत श्रीमद्भागवतर्व हृदयंगं अकाशी एकदा क्षेत्रमागे गृहनेदीयांस अणुनाख्यम अनु, ग्राम गसी तदनीं वै एकदशवर्षा श्रीप्रभुण स्वुखें भ्रणीतह्भुत ज्योति प्रेक्ष बाह्यबोध विरहीन अभाव लोका प्रोचु मूर्चे श्री प्रभो भावसम अभूत सुधिराम से प्रयात परी प्रभु ज्येष्ठाग्रजन सह कलिका तरदीय कालिकाता कति दिवस्या कतिचन दिना झामापुक गोविंदचट्टोपाध्याय वेस्म स्थित पूजाकृत संद एतदवसरे एकदवसरे झामापुक मित्रभवने कतिचन दिना सपरियाम अकोत्डीमि कलिकाता दक्षिणेशरे काली मंदर स्थापयास्यदशादे ज्येष्ठ से अठादे हनी गुरवा आंग्लिकासारे मे मस से एकत्रे दिवस पंचपंचाशद शतम ख्रीष्टवर्षे प्रभो श्रीरामकृष्ण से ज्येषाग्रज पंडितामकु कालीम प्रथम पूजको निजिता श्री प्रभुर की अंतरा कलिकाता आया स्म कियन च स्वय पूजा कार्ये कार्य नियुक्तूत त वयसा एक मध्यमाग्रज रा मध्ये मध्ये कालीमंदर सेपरिया निवर्तयास तर दव श्रीयुक्तरामलाल शिवराम कन्याचिका श्रीमती लक्ष्मीदेवी कतिचन दिना पूजा आचरता श्रीरामकृष्णस मनसी स्थित अन्य अन्दा समजनी, सदैव विमान हसन, देवी प्रतिमा समीपे सभी रे तस्थ आत्मीय समय द्वाहो व्यधायी चिंतित विवाहे सती अवस्था कामार पुकुरतो काोश दूरे जयराम भाटी ग्राम वास्तव्य प्रयात रामचंद्रमुखोध्याय दुहित्रा श्री श्री शारदाढ़ीदेवपय संवृत्त ऊनष्टिक्षादतम ख्रीष्टव ख्रीष्टाब्दे श्री प्रभो व्यो द्वांशवर्षाण श्री श्रीमा ष्व वर्षा विवाहानर प्रभो श्रीरामकृष्णे दक्षिणेशर कालीरम प्रत्या दिनान तस्य कियदिना तथान जात कालीग्रह पूजा आचरता कियदुत ईश्वरीप द्रष्टुमे नीराजनम विधत्ते नीराजन न पुनर अर्चित उपवशति सपरिया तो सम्ति नईति सैदे स्वशिसीपुष्प निदधतत वर्तते न पुनः पूजा कर्म से उन्मादवद विचर प्रवृत्ता राणीराजमणे जामा मथुरेण महापुरशा सेवा कर्ेभे ब्राह्मणातरेण पूजा व्यवस्था सामी श्री प्रभो प्रभोभाग्ने ल हृदय मुखोपाध्या मथुर्महोदय अस् पूजाया तथा प्रभो श्रीरामकृष्ण सेवाया भारो न्यी श्री प्रभुण पुनः पूजा न समुष्ठिता संसारकृत्यम नाकरी विवाह नाम निष्पन्न दिवा निशं मातर्मातरी क्वचि जड़वत् काीकाव क्वचिच उन्मादवत विचरती क्वचि बालक इव क्वचि कामनी कांचनाशक्ो विषयभ्यो निम ईश्वरीयन ईश्वरीयचन च विना न्यमी रोचते सदमातर्मातरती कालिबाटिदा व्रतमासत इधानी अस्त सन्यासीन सदैवागछति स्म तो, तोतापुरीदशन स्थित श्रीप्रभु वेद्रावयास किचिश्रावेता तोता महाराजन वीक्षि श्री प्रभो निर्विप्मातीय ष्टाद शतम वर्षे।